एक चुनाव में सौ उनचास श्लोक तक विचार हुआ था जिसमें यह बताया था अधिष्ठान का निपण में बताते हैं जब आपको जहां भ्रम होता है रज्जू में सर्प दिखाई देता है वहां तीन कार्य दिखाई देता है अज्ञान रज्जू का अज्ञान है एक उस अज्ञान के कारण वहां सर्वबुद्धि हो जाती है दूसरा वहीं तक नहीं है आगे भी बुद्धि बढ़ती है तजन्य भय हर तीन चीज होता है अज्ञान अज्ञान जनित पदार्थ सज्जन्य फल ये तीन चीज होता है कहें तीनों की निवृत्ति एक साथ देखा अज्ञान अज्ञान का कार्य और उसका फल तीनों की निवृत्ति एक साथ देखा जब रज्जु स्वरूप का यथार्थ ज्ञान जिस अवस्था में आपको होगा नायम सर्प यह सर्प नहीं है इम रजू ऐसा होगा जब उस काल में आप वहाँ निषेध किस ढंग से करेंगे रज्जू में सर्प का निषेध पहले तो सर्प बुद्धि हो गई बाद में रशी को समझा आपने ज्ञान और गया अधिष्ठान का ज्ञान हो गया सर्प कल्पना गया अधिष्ठान रज्जू है तो त्रैकालिक निषेध आप करते हैं सर्प पहले था अब चला गया ऐसा नहीं बोलते हैं आप क्या बोलते हैं पहले भी नहीं था सर्प और अभी भी नहीं है भविष्य में भी नहीं होगा किस रशि में सर्प पहले भी नहीं था और अभी भी नहीं है और भविष्य में भी नहीं होगा ऐसे त्रिकालिक निषेध होता है नास्ती न भविष्य ऐसा ऐसा निषेध करेंगे आप पहले भी नहीं था मैंने जब दिख रहा था उस काल में भी सर्व नहीं था ऐसी बुद्धि होगी अधिष्ठान ज्ञान काल में तो तीनों का निषेध एक साथ होता है अधिष्ठान का ज्ञान जब होता है जहाँ कल्पना हो रही है उसका अधिष्ठान के ज्ञान काल में क्या होगा अज्ञान नाश होगा अज्ञान जनित जो पदार्थ था उसका नाश निवृत्ति और पदार्थ पदार्थजन्य जो फल उसकी निवृत्ति जहाँ रज्जू में सर्प बुद्धि हो गई थी रज्जू के अज्ञान से सर्पबुद्धि हुई वहाँ रज्जू का अज्ञान है रज्जू को जानते तो सर्प नहीं कहते अज्ञान है और उस अज्ञान ने पैदा कर दिया सर्प सर्पब बुद्धि हो गई उस सर्प ने पैदा कर दिया सर्पबुद्धि ने क्या पैदा कर दिया भाया शरीर का भय पैदा कर दिया वो तीनों के तीनों वो अज्ञान और सर्प और भय तीनों एक साथ विवृत्ति देखा एक तथा तृतय दृष्टम ये जो तीन है अज्ञान है आप और आपके जो विक्षेप है सर्व रूप में और मल है वहां भी रूप में वो तीनों तृतय रज्जु सम्यक स्वरूप विज्ञान ये रज्जु स्वरूप के सम्यक विज्ञान ठीक ठीक रज्जू का ज्ञान होने पर ये तीनों की निवृत्ति हो जाती है एक विचार ये रज्जु है ऐसा ज्ञान होगा तो वहां पर रज्जु संबंधी अज्ञान भी हटा वो अज्ञान संबंधी सर्प बुद्धि भी हट गई और सर्प बुद्धि संबंधी जो भयादि थे वो भी हट गया देखा है ये तीनों इसलिए आपको अधिष्ठान में ही रहना चाहिए कहना चाहते हैं तस्माद वस्तु सतत्वम ज्ञातव्यम बंदमुक्त ये इसलिए जो विवेकी को विदुष बोलते हैं विध्वस शब्द है विवेकी व्यक्ति थोड़ा एक व्यक्ति तो वो सवास में नहीं होता है भेड़जाल में चलता है जन सामान्य की स्थिति ऐसी होती है जो विवेकी है कुछ विवेक पूर्वक काम करता है उसको विवेकी बोलते माने थोड़ा भविष्य सोच करके चलने वाला जो होता विवेकी होता है वो नहीं तो सारी दुनिया तो ऐसा ही है बस अंधविश्वास में चलते हैं अपना विवेक प्रयोग नहीं करते बुद्धि का प्रयोग नहीं हाँ ऐसा क्यों करते हो बोला वो भी तो करता है दृष्टान्त ले लेगा ऐसे ही चलता है हमारे पिताजी ऐसे करते थे इसलिए हम भी कर रहे हैं, बस विवेकी को यही चाहिए बंध की मुक्ति चाहता है विवेकी बंधन की मुक्ति के लिए वस्तु सततव ज्ञातव वस्तु का निरंतर चिंतन करना चाहिए बस आत्मा वस्तु का निरंतर चिंतन करना चाहिए क्योंकि सकल जगत का जगत कल्पना के अधिष्ठान आत्मा है अधिष्ठान के ज्ञान से इतना बड़ा फल तीन का निवृत्ति हो जाती क्या अज्ञान अज्ञान जनित जो वस्तु और वो वस्तु जनित जो भयादि तीनों निवृत्ति देखा एक रज्जू के ज्ञान से यहां भी अगर आत्मा के ज्ञान आपको हो जाए तो यह आत्मा के अज्ञान के कारण पह, आत्मा का अज्ञान और अज्ञान जनित जगत है सारा प्रपंच और जगत जनित जो सुख दुखादी है सबके तो इसलिए आत्मा स्वरूप को ही जानना चाहिए निरंतर क्यों वही अधिष्ठान है कल्पना का ऐसा कहा आगे कहते हैं देखो ये जो व्यवहार करने वाला है ना वास्तव में आत्मा व्यवहार नहीं करता व्यवहार करती है बुद्धि ये हाँ। तो सब जा सारा काम करने वाली बुद्धि है कैसे तो कहते हैं आगे व सवया मात्रदिपेण भी जृंबते त्यद्त य्रम स्वप्न मनोरथ अगादिवसत समन्वया मात्रदिपेण विजृंभतेधि तत्कार्य तद्युत यम स्वप्न मनोरथेश आयोग एक दृष्टांत दे रहे हैं जैसे लोहा है अग्नि के संबंध से जलाने का काम करता है उसमें दाहकता आ जाती है किसमें लोहे में अग्नि के जब तक संपर्क नहीं है तब तक लोहा में जलाने का काम नहीं होता लोहा से किंतु कभी कभी लोहा जलाता है चिमटा आदि गर्म हो गए गर्म होना माने अग्निकण के साथ संबंध हो गया उनका अग्नि का संपर्क हो गया तो जलाने का काम करते तो ये बुद्धि भी है ना यद्यपि है जड़ फिर भी उस आत्मा के संबंध होने से चेतन जैसा होकर के व्यवहार करती है सारी बुद्धि का है व्यवहार सारा आत्मा का नहीं है सारा जितने भी तमाशा है बुद्धि में है ये कहते हैं अयोग योगाद अय अग्नि योगाद जैसे लोहा आया माने होता लोहा अग्नि के संबंध प्राप्त करने पर जो कार्य करता हो क्या जो अकेले में नहीं कर सकता वो कार्य जलाने का काम लोहा नहीं कर सकता किन्तु अग्नि के संबंध होने पर कर जाता वैसे यह बुद्धि स्वरूप जड़ है जड़ होने पर भी उस चेतन आत्मा के संबंध प्राप्त करके चेतन जैसे हो जाती है तो फिर चेतन प्रयुक्त व्यवहार करती है बुद्धिशा एक ऐसे सारा खेल बुद्धि का है ये बोलना चाहते हैं आया अग्नि योगादि वे दृष्टांत है जैसे लोहा अग्नि के संबंध से जलाने का काम करता है स्वतः उसमें सामर्थ्य नहीं है जलाने का लोहा नहीं जला सकता किन्तु अग्नि के सम्बंध प्राप्त करना माने अग्नि में वो संयोग हो जाता है जब जुड़ जाता है तो जलाने का काम करता है लोहा ठीक इसी प्रकार यहाँ भी सत समन्वयात सत माने आत्मा के समन्वय माने संबंध से समन्वयात पंचमंत है वहां पर आगे मगार है ये अनुनाशी के अनुनाशिक गोबा लगा है न ठीक सपा ठीक है वो नकार है वहां संधि हो गई इस ढंग से बन गया समझना है इस पंचमें पर है वो समन्वयात ऐसा एरो नुनाशिके नुनाशी बोबा ऐसा एक सूत्र है वो लगा हुआ है आगे मगार है वो अच्छा, वो मगार के कारण या नगार हो रहा है व्याकरण की बात है हाँ। जैसे चिन्ह मात्रम तन मात्रम ऐसे ये भी है चित्त आगे मात्र होता है तो चिन्ह मात्र हो जाता है हलसंधि में सूत्र है एरो अनुनाशिक तो कहते ये अयोग नि योग वह दृष्टांत है जैसे अय माने लोहा अग्नि के संबंध से जलाने का काम करता है माने आग जैसा हो जाता है कौन लोहा अग्नि के संबंध से आग तो नहीं है आग जैसा होकर के आग का काम करता है ठीक इसी प्रकार बुद्धि है तो जड़ व्यवहार करने की शक्ति जड़ में नहीं होनी चाहिए किन्तु आत्मा के संबंध से सत संबंध या माने आत्मा उसके सम्बन्ध होने से बुद्धि में संबंध होने से क्या करती है बुद्धि कहते हैं बहुत कुछ कर जाती है मात्रा मात्रादिपे नी धी धी माने बुद्धि धी माने बुद्धि मात्रादि रूप से फैल जाती है माने मात्रा माने शब्द स्पर्श रूप रसगंधा ये मात्रा इनको पैदा करने वाला होता है इस रूप से बुद्धि के प्रसारित हो जाता है बुद्धि फैल जाती है बुद्धि खड़ी हो जाती है शब्द प्रसाद रूप से किस रूप से विषय रूप से स्वतः तो उसमें होने की शक्ति नहीं थी आत्मा का संबंध है सत समन्वयात सत आत्मा उसके संबंध से धी माने बुद्धि मात्रादि रूपे न शब्द स्पर्श आदि जो मात्रा करके बोलते हैं शब्द तन मात्रा रस तन मात्रा बोलते हैं मात्रादि मात्रा है यही शब्द शब्दादि पांच विषय रूप से विजृम भते हाँ ये बुद्धि जो है न प्रकाशित हो जाती है जाती सारा व्यवहार बुद्धि का है आत्मा का नहीं कहते तत्कार्य में तद्वितंगी तत्त तद कार्यम यह कार्य उसी का है बुद्धि का है ये जो हमारे सामने कार्य जगत ये जगत बुद्धि का कार्य है आत्मा का संबंध बुद्धि में हुआ तो बुद्धि से जगत बना परंपरा से आत्मा को माना जाता है तत्कार्य तत्त ये तद माने जगत ये जो हमारे सामने जगत है यह तत्कार्य तस् कार्य तत्कार बुद्धि का कार्य है सब बुद्धि कारण है बुद्धि ही इन रूपों में भाष रही द्वितायम तद कार्यम यह था द्वितयम द्विताय मैंने दो अवय वाले को दिवताया बोलते द्वितीया द्वितीय नहीं द्वितीय है तीन तीन कहाँ तीन त्रीय त्रितायम दिया ये द्वितयम दिया द्वितयम है पास यहाँ द्विताय का अर्थ भेद होता है इसमें तुम्हारा पूर्णिम एक तीन को अच्छा ठीक है यहाँ द्वितयम माने भेद द्वैत बुद्धि ये बुद्धि का कार्य है द्वैत बुद्धि माने द्वैत नहीं था बुद्धि ने द्वैत जैसा दिखा दिया दो व्यक्ति खड़ा करके द्वैत जैसा बनाया द्वितयम का अर्थ भेद त्रितयम माने प्रमाता प्रमेय प्रमिति तीन रूप व्यवहार में तीन रूप में आता है इन्होंने कहा भेद यहां द्वितीय का अर्थ भेद होगा तो तत्कार्यम यह तत्स्या कार्यम तत्कार्यम बुद्धि का ही कार्य है सारा क्योंकि आत्मा के संबंध पाने से बुद्धि अपने को चेतन जैसी बुद्धि चेतन जैसी हो जाती है चेतन तो नहीं चेतन जैसी हो गई जैसे लोहा अग्नि के संबंध से अग्नि जैसा हो जाता है अग्नि का काम करता है तो बुद्धि जब चेतन के संबंध प्राप्त करते तो चेतन जैसी होकर के चेतन का कार्य करने लग जाती है ये जगदादि सृष्टि बुद्धि करती है शब्दादि का सृष्टि करती है सदकार्य तम ये जो भेद है, है द्वैत है ये बुद्धि का ही कार्य है अब ये तो मिर्सा इसलिए ये झूठा है मैंने ये विवर्ध है परिणाम नहीं विवरता है, है ज, आत्मा चेतन आत्मा किंतु ये जगत रूप में दिख रहा है ये तो मृषा जिसका आर से जूठा है ऐसा दृष्टांत में देखा जी ये कहा देखा बुद्धि का कार्य सब होता है कहाँ देखा कहें स्वप्न में देखा दृष्टांत स्थल है भ्रम स्वप्न मनोरथेश जहां भ्रम होता है जैसे रज में सर्प दिखना यह भ्रम है मरूभूमि में जल दिखना यह भ्रम है सुक्ति में रजत दिखना यह भ्रम है अन्य में अन्य बुद्धि होने को ब्रह्म बोलते हैं ब्रह्म है ब्रह्म में देखा है अधिष्ठान कुछ और होता है अन्य रूप दिखाई देता है तो यहां ये बुद्धि का पसारा है बुद्धि है किन्तु जगत रूप में दिख रहा है भ्रम देखा ये दृष्टान्त भ्रम एक दूसरा स्वप्न में यही देखा बुद्धि स्वप्न में कोई जगत को साथ लेकर तो हम जाते नहीं है जगत यही छोड़ के जाते जागृत जगत यहीं छोड़ता है जब हम स्वप्न में प्रवेश होते हैं पुष्पाल में जगत को साथ नहीं ले जाते किन्दु वहां भी जगत हो जाता है ऐसे ही जगत तो क्या है वो बृा है झूठा है केवल भाषा वस्तु दें पूर्व संस्कार अनंत जन्म में जगत देखने के जो संस्कार बना था अंतकरण में वो संस्कार के कारण आज वो फिर तो? भाषने लगा वस्तु होता नहीं है झूठा होता है वैसे जागरूकता है और मनोरथ जब होता है मनोरथ का अर्थ मन ही रथ है मनोरथ मन को दौड़ाना बैठे बैठे ऐसा होगा ऐसा होगा आग बंद सब बंद है जब लंबी प्रक्रिया बना लेता जैसे बरगद का वृक्ष बहुत दूर फैलता है अपने मन को फैलाता है बहुत आज ये स्थिति बिगड़ी है तो कल सुधर जाएगा फिर एक धागा ले लेगा हाँ ऐसा होगा फिर उसके बाद में ऐसा होगा फिर उसके बाद ऐसा ऐसा ऐसा ऐसा ऐसा ऐसा तो उड़ान भरता है बैठे होना जाना गुजरे वहां समय नाश करता है हाँ भीतर ही भीतर चलता है सारी सृष्टि बनाएगा अपने अपने अनुकूल ढंग से बनाएगा वो हाँ ऐसा हो जाएगा फिर ऐसा हो जाएगा फिर ऐसा हो जाएगा इसको मनोरथ बोलते अभी जागृत अवस्था में भी हो सकता है वो बैठे बैठे हाँ चुपचाप भाई सोच चला रहा है ऐसा ऐसा नक्शा बना रहा है चलता है उसको कहते हैं मनोरथ तो इनमें यही देखा है क्या मनोरथ में कोई विषय तो होता नहीं है क्या वो अगला मन है वहाँ आख बंद करके बैठा हुआ है और वो मनोरंज नहीं होता है विषय तो कुछ होते नहीं वहाँ तो विषय का आकार बनाता है बना बना के चलता है वो किन्तु तो झूठे होते हैं कि सत्य होते हैं वो विषय झूठा वैसे जागरूकता ये कहा आगे तत्व प्रकृते रहम मुखा देह वसाना विषया से सर्वे क्षण्य असम कदा न्यो दिकारा प्रकृतिरह मुखा देसान विषया असप तमात्मा तू कदापि न अन्य था इसलिए देखो ये केवल कल्पना मात्र है जैसे रज्जु में हम सर्प कल्पना करते हैं परेशान होते हैं वास्तव में सर्प होता ही नहीं वैसे जगत भी कल्पना मात्र है तथा इसलिए विकारा जितने भी कार्य वर्ग दृश्य वर्ग जितने भी हैं शब्द स्पर्श रूप रसगंध जो कुछ भी है जितने भी दृश्य वर्ग है बिकाराह प्रकृतिर अहम मुखा अहंकार मूल प्रकृति बनती है अहंकार से लेकर जो अहम सबसे पहला उसके बाद अंतिम में शरीर यही है कि जितने भी विकार हैं कार्य वर्ग है वर अहंकार भी कार्य है शरीर भी कार्य है आदि कार्य अहंकार अंतिम कार्य शरीर पहले अहंकार बनता बाद में शरीर बनता है तो प्रकृतर अहम मुखा माने अहंकार से लेकर के हाँ देहा बसाना अंतिम में कौन है देह देहा अंतिम में है प्रकृति का जो पहला कार्य अहंकार और अंतिम कार्य सरिये इसके आगे कुछ होना नहीं तो प्रकृति के जो ये सब के सब प्रकृति है विकार है ऐसा प्रकृति के विकार है प्रकृति के कारण है कार्य है सब अहम मुखा बसा अहम से लेकर के देह तक माने अहम मुख का था प्रधान अहंकार प्रधान है इसमें मुख माने प्रधान अहंकार प्रधान जो शरीर आदि जो हैं विषयास्त्र सर्वे केवल ये शरीर ही नहीं बाह्य विषय भी यही ये विकारी है प्रकृति के विकार है मूल प्रकृति के कार्य का है इदर, हैं। सब वसाना देहा बसाना विषयास्त्र सर्वेगा देहा इधर उधर बाहर विषय हैं के सब अहंकार के लेस करके देह तक अथवा विषय तक ये सब के सब कैसे हैं अन्यथा भावितया प्रतिक्षण बदलते देगा इनको क्षण अन्यथा भावित है यार क्षण क्षण में बदलते हैं अन्य प्रकार होने के कारण से ये शरीर प्रतिक्षण बदलता है हर वस्तु तो प्रतिक्षण बदल रहा है पौधा बढ़ता है माने पहले वाला पौधा नहीं वहां क्रिया हो रही है तब तो वो बढ़ रहा है घटना भी होता है तो क्रिया होती है क्रिया होने माने परिणाम होता रहता था हर क्षण बदलता है हमको दिखाई नहीं वो वो एक जैसा लगता है किंतु इतनी जल्दी जल्दी वहां क्रिया हो रही है हमको पता नहीं लग रहा किंतु क्रिया हो रही है अब पिछले वर्ष एक फुट का पौधा था आज पांच फुट का हो रहा है तो वहां क्रिया तो जरूर है क्या एक साल तक चुपचाप रहा अभी आकर के एक साथ पांच फुट वो ऐसा भी नहीं है कैसे कैसे बड़ा फोटो लेंगे पता ही नहीं लगा आज भी वैसे लगता कल भी वैसे लगता किंतु वहां क्रिया हो रही उस व्यक्ति में हर व्यक्ति में क्रिया क्रियाशील है प्रतिक्षण बदलते हैं इन शरीर भी बदलता है विषय भी बदलते हैं हर क्षण बदलते रहते हैं नया नया पैदा हो रहे हैं पुराना पुराना बदल रहे हर छा ऐसा है तो छड़े अन्यथा भावितया तय प्रतिक्षण अन्यथा भावी, भावी है ये बदलने वाले हैं जैसे क्या होगा अमीशाम असत ये विचार करने पर इनका असत्ता है अमीशाम मन इनका ये जो अहंकार से लेकर शरीर तक और विषय तक जितने भी पदार्थ है प्रकृति के जो विकार हैं अमीशाम मन इनका उनका ये जितने भी संसार में है अदस्थ शब्द का सृष्टि का बहुवचन अमीशाम उनका असत्व इनकी सत्ता नहीं होती अस्तित्व तो नहीं है केवल दिखाई देते हैं वस्तु होते हैं, असत ये तो असत पदार्थ में जाते हैं सब किंतु आत्मा तो कदापि न था एक आत्मा ऐसा कभी भी बदलता नहीं है उसकी सत्ता होती है वही सत्य होता है वही अधिष्ठान होता है बाकी सबकी असत्ता होती है सत्ता नहीं होती है असद है सारे किंतु आत्मा तो किंतु आत्मा कदापि न था कभी भी अन्य प्रकार नहीं होता आत्मा वो बदलता नहीं माने यहाँ दो तत्व है एक चेतन है एक जड़ है दो, दो अंश है शरीर में चेतन अंश में कभी विकृति नहीं आती वो एक रस रहता है ज्यो का क्यों है किंतु विकृति जो आ रही है जड़ अंश में आ रही है शरीर आदि चेतन बिगड़ता नहीं है शरीर बिगड़ता तो इनका सत्ता नहीं असत है किंतु आत्मा तो कदा न अन्यथा आत्मा ऐसा कभी भी अन्यथा भाव नहीं होता उसका एक रस रहता है ऐसा कहा आगे नीत्याखंड चिद्यादि साक्षी सदसद विलक्षण अहम पद प्रत्यय लक्षिता प्रत्य सदानंद घन परात्मा विद्यादयाखंड चिदेको उद्यादि साक्षी सदसदी लक्षण अहम् पद प्रत्यय प्रत्ययक्षिता प्रत्यक्ष सदनंद घन परात्मा आत्मा का स्वरूप तो ऐसा है, <�िल्षारीध> है। ऐसा है कभी भी बदलता नहीं है नित्य अद्वय अखंड चिन्ह रूप आत्मा नित्य है बाकी सब अनित्य है कल जो शरीर हमारे पास था वो शरीर आज हमारे पास नहीं बदल गया है और हर क्षण इसमें क्रिया होती है बदलता रहता है स्थिति ऐसी वास्तविक स्थिति है या तो वृद्धि क्रिया या ह्रास क्रिया दो में से दुबला होना माने ह्रास क्रिया और बढ़ना माने वृद्धि क्रिया कोई ना कोई लगा होगा किन्तु आत्मा कैसा ऐसा नित्य है और अद्वय है एक है आत्मा दो नहीं होता आत्मा एक ही होता है अद्वय अखंड है कभी भी खंडित नहीं होता एक रस रहेगा पूरा चित माने चेतन है आत्मा और एक रूप रहता है बदलता नहीं है ये शरीर आदि जैसे बदलने वाला माने एक आत्मा ही ऐसा बाकी सब बदलने वाले हैं वो है बदलने वाले आत्मा कभी बदलता नहीं एक रूप रखता है बुद्धि आदि साक्षी कहते हैं आत्मा ऐसा है ना बुद्धि आदि सभी के साक्षी है बुद्धि को भी जानता है मन को भी जानता है शरीर को भी जानता है विषयों को भी जानता है सब को जानता है उसके लिए अज्ञात कुछ नहीं आत्मा को सब का साक्षी है वो बुद्धि कहां जा रही है पता है वो जो पता होने वाला आत्मा होता है जिसको पता होता है वो आत्मा मन कहाँ फंसा हुआ है हर व्यक्ति को पता है यहां बैठने से यही मन नहीं किसी का मन होगा दूसरे स्थान भी हो सकता है किंतु स्वयं को पता है मन कहा फंसा हुआ और इंद्रियां क्या कर रही है वो भी पता है फूल शरीर में कहा कौन सी वेदना है पीड़ा है क्या है वो पता है वो तो आत्मा होता है बुद्धिदि साक्षी बुद्धि आदि सबके जो पदार्थ है सबके साक्षी होता है आत्मा मना हमारा स्वरूप हाँ सदसद विलक्षणा का देवा आत्मा को सत शब्द से भी कहना नहीं बनता असद शब्द से भी कहना नहीं बनता जब शवल ब्रह्म की बातें जहां तक आती है सृष्टिकाल में उसको सत शब्द से कहा जाता है सदैव सौम्य धमग्री तो निर्विशेष आत्मा को सत शब्द का भी वाच्य अर्थ नहीं बनता वो सत शब्द का वाच्य अर्थ होता है कि जो शबल ब्रह्म जिसको बोलते हैं माया विशिष्ट अवस्था में सत सब शब्द से कहा जाता है सदैव सौम्य तमग्रे आशी जा के प्रक्रिया में सत सब शब्द आता है शुद्ध ब्रह्म को नहीं कहा जाता शुद्ध आत्मा को नहीं विशिष्ट अवस्था यानी पोशाक पहना है उसने शक्ति विशिष्ट हुआ है माया विशिष्ट उस काल में सत सब शब्द से कहा जाता है वास्तव में जो निर्विशेष निराकार आत्मा है वहाँ शब्द का ये तो बातो निवर्तन थे अप्राप्त मनसाशा का वहां बाणी की विषय बनना ही नहीं उसका इसलिए सत सब शब्द से भी उसका ज्ञान नहीं होगा सत शब्द का बाच्यार्थ नहीं होता कहना चाहते हैं लक्ष्यार्थ तो होता है बाच्यार्थ नहीं होता और असत शब्द का भी विषय नहीं सदा सदसद विलक्षण का आत्मा सत् और असद दोनों से विलक्षण होता है सत्य नहीं कर सकते असद भी नहीं कह सकते ऐसा होता है आत्मा माना शब्द की भी गति नहीं असत की भी गति नहीं ऐसा आत्मा होता है और अहम पद प्रत्यय अलक्षित अर्थ देखो अहम ही अहंकार है अहम ही आत्मा है ये जो अहम अहम हो रहा है ना आत्मा भी ऐसे ही अहम होता है यही अहम है और अहंकार भी यही है माने अहंकार होता है बाच्यार्थ अहम का और लक्ष्यार्थ होता है आत्मा अहम का ही लक्ष्य है अहम तु न जानना है आत्मा को किस रूप से अहम तु जानना है किंतु बाच्यार्थ रूप में नहीं शक्ति वृत्ति से नहीं लक्षणा वृत्ति से जाना लक्ष्यार्थ का है अहम प्रत्यय का जो लक्षित लक्षित हुआ अर्थ है बातच्यार्थ में आत्मा नहीं होता अहम शब्द का जो बाच्य अर्थ होता है अहंकार होता है क्या होता है अहंकार तो खतरनाक होता है बाच्य अर्थ किंतु अहम तो शब्द का लक्ष्यार्थ होता है आत्मा तो अहम का ही विषय है आत्मा और तो है नहीं तो बाच्यार्थ होता है अहम का अहंकार जिसकी निंदा चल रही है किम तो होता है अहम पद प्रत्यय लक्षिता अहम पद से जन्य जो ज्ञान उसके लक्षणावृत्ति से जानने योग्य होता है वो ऐसा बाच्य अर्थ नहीं होता अहम का बाच्य अर्थ अहंकार और अहम का लक्ष्य लक्ष्यार्थ आत्मा क्योंकि आत्मा को भी अहम रूप से जानना है अहंकार को भी अहम रूप से ही जानना है किंतु बाच्यार्थ काल में उसको अहंकार बोलते हैं और लक्षणा करके जो अर्थ आएगा वो आत्मा कर प्रत्यक्ष सदानंद घना पर आत्मा प्रत्यक्ष है अंतरात्मा है वो उसके लिए बाहर ढूंढने की जरूरत नहीं बाहर मिलेगा भी नहीं कभी भी आत्मा मिलेगा है तो व्यापक हो किन्तु ब्रह्माकार वृत्ति होनी होगी कहा होनी होती हो मन में तो वही मिलना है उसने अहम ब्रह्मास्म वृत्ति भीतर ही बननी है कभी भी बने इसलिए आत्मा भीतर मिलता है हाँ होता क्या है कोई पदार्थ ऐसे होते हैं सर्वत्र होने पर भी स्थान विशेष में ही उसका स्वरूप की अनुभूति होती है सर्वत्र जैसे गाय दूध देती है बोलते है वो दूध पूरे गाय के शरीर में व्याप्त होता है पूरे गाय के शरीर में है एक एक स्थान में दूध कथा नहीं होता पूरे गाय के शरीर में दूध बनता है जो गाय को हम घास खिलाते हैं तो विशेष अवस्था में वो घास दूध रूप में परिणत होता है और तो घास का जो रस होगा घास को तो मल बन के आएगा बाहर उसका जो सार भाग निकलेगा रस भीतर जाने के बाद पकता है माने भगवान पकाते हैं, पकाएंगे तो बास्प तो बन के वो सार निकलेगा घास का वो जो सार निकलेगा वो सार, वो जो सारवायु के द्वारा पूरे शरीर में व्याप्त तो होगा वो नसों से चल पड़ेगा ना वो चल पड़ने के बाद में वो पहले उसका जो कुछ भी बनेगा बनते बनते दूध बनेगा वो वहां बनेगा पूरे शरीर में बनता है वो गाय के शरीर में पूरे में दूध है ये तो पता लगता है किंतु सिंह में ऐसा ऐसा करेंगे तो दूध नहीं मिलेगा कान में करेंगे नहीं मिलेगा पूंछ में करें नहीं मिलेगा पूरे शरीर में व्याप्त होने पर भी थान विशेष में ही दूध पाया जाता है थान में पाया जाता है ऐसा होता है ऐसा ही है थानविशेष में ही होता है है तो व्यापक है व्यापक है दूध गाय के पूरे शरीर फूर में भी है सिंह में भी क्यों नियम तो यही बोलता है जो खाया हुआ पदार्थ कहीं आगे जाके दूध होना है खाया हुआ पदार्थ एक जगह में नहीं पूरे शरीर में फैलता है वो नाड़ियों के द्वारा तो पूरे शरीर में दूध होने पर भी ना सिंग में दूध निकलता है न कान में दूध निकलेगा दूध निकलेगा स्तन में वही ही ये जो आत्मा व्यापक होने पर भी व्यापक है माना सर्वत्र है अभाव कहीं नहीं उसका होने पर भी थाना विशेष में उसकी उपलब्धि होती है आम ब्रह्मास्ट में यही होगा भीतर होगा इसलिए आत्मा भीतर है करके बोला जाता है उपलब्धि वहां होती है इसमें भगवान व्यापक है ऐसा बोलते हैं प्रभु व्यापक सर्वत्र समाना ये पढ़ते हैं सभी बोलते हैं तुलशि का दुहा है चौपाई है प्रेम प्रकट हो ही में बोलते हैं भुलवाते हैं सब चलता है प्रभु व्यापक सर्वत्र समान सब बराबर है कहीं कम हो बड़े महात्मा के आत्मा ज्यादा हो हाँ मूर्खों के कम हो ऐसा कुछ नहीं है बराबर है प्रभु व्यापक सर्वत्र समान ग्रामीण वास में किन्तु प्रेम ते प्रकट हो ही में जाना जब उसमें प्रेम करेगा किसने आत्मा में प्रेम करेगा मैंने या निष्ठा शब्द से बोलते हैं वह प्रेम शब्द ढाला उसमें प्रेम करेगा तो प्रकट हो जाता है प्रेम कर, के बिना प्रकट नहीं होगा वो ऐसा तो भगवान सर्वत्र होने पर भी देखो मंदिरों में हमारी बुद्धि होती है या भगवान है बाकी मसान में बुद्धि नहीं होती भगवान है करके व्यापक है तो मसान में भी है वो किंतु होता स्थान अविशेष नहीं उपलब्ध होती इसके लिए गाय के दूध का दृष्टांत गाय का दूध गाय के शरीर में पूरा व्याप्त है किंतु मिलेगा एक स्थान विशेष में मिलेगा तो वैसे ही यह आत्मा तत्व है तो बिहू तो है व्यापक तो माना हुआ है शास्त्र में किंतु यहां आत्मा नहीं मिलेगा जब भी मिलेगा अहम ब्रह्माष्टमी भीतर होगा ये वृत्ति का यानी कोई मिलना होता है अहम ब्रह्माष्टमी अगर ये वृत्ति बन गई तो आत्मा मिला उसको अहम मनुष्य जब तक मान्यता बनाए तब तक आत्मा नहीं मिला है मनुष्य भाव हट जाए और ब्रह्मा का आत्मा आत्माकार वृत्ति में पहुंच जाए वही तो आत्मा का मिलना है वही आत्मा मिलन है तो भीतर ही मिलता है आत्मा प्रत्यक कहा भीतर मिलता है सदानंद गणा उसमें कहीं विक्षेप का नाम निशान नहीं है विक्षेप जो है ना थोड़ा नीचे हम हो जाते हैं तो विक्षेप के चक्कर में पड़ते हैं जब बुद्धि के डायरे में जीने लग जाते हैं तो विक्षेप ही विक्षेप आता है अगर बुद्धि से ऊपर पहुंच जाए हम अपने आप में वहां विक्षेप का, का स्थान नहीं होता विक्षेप का स्थान नहीं तो होता शांत होता है जैसे समुद्र है ऊपरी भाग में लहर चलते हैं वो विक्षेप बहुत है वहां समुद्र में कम विक्षेप नहीं है ए, लहर नौका चले तो ऐसा ऐसा डूबा जाएगा लगता है किंतु वही समुद्र में नीचे भाग में अगर कोई पहुंच सके बिल्कुल शांत तो होगा नीचा भाग वहां लहर नहीं होगा वैसे यहां भी हम जब बुद्धि के दायरे में जीते हैं इंद्रियों के दायरे में होते हैं तब हम विक्षेप के शिकार में पड़ जाते हैं यहां से ऊपर होंगे तो विक्षेप का अभाव शांत सदानंद का सदा सुखरूप है आत्मा हमारी वहां तक पहुंच नहीं हो रही इसलिए परेशान हो रहे हैं है। बात यह है अगर आत्मा में पहुंच जाए तो हमेशा आनंद भूप है वहां रोना धोना कुछ आनंद है आनंद आनंद कोई लेन देन नहीं प्रत्यक सदानंद प्रत्यक है अंतरात्मा भीतर है पाया जाएगा आत्मा भीतर हमेशा माने ब्रह्माकार वृत्ति बनी तो आत्मा मिल गया यही है अहम ब्रह्मास्मि ऐसी वृत्ति यदि बन गई खाली बोलने से तो नहीं होगा अहम ब्रह्मास्मि तोता को भी रटा देंगे तो वो भी अहम ब्रह्मास्मि कह देगा तोता बोलता है ना जो शब्द आप सिखा देंगे तो बोल देगा वो तो खाली रटने मात्र से बोलने मात्र से नहीं अगर भीतर से स्वीकार कर जाए अहम ब्रह्माष्टमी स्वीकार की बात है वो तो कर जाए तो वही आत्मा मेलन है वही आत्मा प्राप्ति है वो हम में को स्वीकार करे भीतर आत्मा प्राप्ति है वो तो प्रत्येक भीतर है और सदानंद घना कहते हैं निरंतर आनंद घन है हमेशा आनंद ही आनंद को ठोस आनंद को आनंद घन कहते हैं जैसे नमक को लवण घन बोलते हैं नमक में हर कोने में खारा होता क्या होता है? बाहर चाटो, भीतर चाटो, अमुख चाटो, इधर चाटो, फोड़ करके भीतरी भाग में देखो खारा पाना इसलिए लवा घन कहते हैं नमक ही है अन्य स्वाद नहीं होता वहां ठोस नमक ही नमक का ढेर है वैसे आनंद घन आत्मा को कहते हैं आनंद माने सुख शुक। सुखी सुख शुक भरा हुआ है वहां दुख का नाम निशान नहीं हम दुखी इसलिए होते हैं वहां हमारी पहुंच नहीं है हम नीचे, नीचे स्तर के जीवन है हमारा बुद्धि में बुद्धि के चक्कर में हम इसलिए दुखी होते हैं। अगर बुद्धि से आप ऊपर उठें, कोई दुख नहीं दृष्टांत आप मिल जाएगा सुसुक्ति जब गाढ़ निद्रा में आप पहुंचते हैं तो आपको कोई दुख होता है कि नहीं होता क्यों वहां बुद्धि से ऊपर का जीवन हो रहा है उस काल में आपका वहां बुद्धि काम नहीं कर रही है सुसुक्ति अवस्था में बुद्धि से आप ऊपर के जीवन में जागृत स्वप्न में बुद्धि के घेरे में हो जाते हैं आप इसलिए होता है जागृत स्वप्न में बुद्धि है आपके पास अंतकरण है और सुसुप्ति में जाते हैं पता लगता है वो आनंद आत्मा ये दृष्टांत है सुसुप्ति आनंद रूप है वो ऐसा पर आत्मा ये परमात्मा ऐसा है ऐसा कहा आगे इतम विपश्चित सद सद विभज्य निश्चित तत्व निज बोध दृष्टिया स्वमात्मा भ्यो विमुक्ता स्वये शामम्यंपचि सदसद विभज्य निश्चि तक निजबोधदृष्ट जमाबोध मुक्त स्वयमे वाम्यतीपश्चित इस प्रकार विपश्चित माने विद्वान विवेकी जागरूक व्यक्ति विवेकी कहता एक तो होता है दुनिया जैसी चल रही चल रहा है हो सभाष में कुछ कुछ नहीं होता ऐसे इस प्रकार विपश्चित माने विद्वान विवेकी तो क्या हो रहा सदसद बच्चे इस प्रकार से सत और असत का विभाजन करें अपने आप आत्मा एक सत है बाकी सब असत है ऐसा विभाजन करें देखें बुद्धि ने देखे सदसद विभाज्य सत और असत का विभाग करके स्वयं को करना अन्य कोई करेगा नहीं स्वयं का काम है अगर आप विवेकी हैं तो सत क्या है असत क्या है इस प्रकार विभाग कर अलग अलग कर विभाग करके निश्चित तत्व उनमें से अपना स्वरूप का निश्चय करके कौन अपना स्वरूप बताए है सत होता है कि असत होता है अपना स्वरूप का निश्चय कर जो वस्तु वास्तविक है उसका निश्चय कर ये असत पदार्थ है उसका भी निश्चय हो गया और इधर ये यह पदार्थ है निश्चय हो गया माने आत्मा और अनात्मा दो ही सत बोलो सत असत शब्द से बोलो चाहे आत्मा अनात्मा शब्द से बोलो अथवा दीघ दृश्य शब्द से बोलो बात तो एक ही है माने दृष्टा आत्मा दृश्य माने विषय आत्मा अनात्मा बोलो तो आत्मा हो गया बाकी अनात्मा शरीर आदि अनात्मा सत असत बोलो तब तो भी बात है सत माने आत्मा बाकी असत तो सत असत का विभाग करके अपने विवेक कर से विवेकी को निश्चित तत्व फिर तत्व का निश्चय करके कई किस तरह से तत्व निश्चय करना निजबोध दृष्टिया तत्व निश्चय करने के साधन है अपने ही ज्ञान दृष्टि से ज्ञान दृष्टि अपने में बनानी पड़ेगी ये नहीं कि कोई ला करके आपको थैला भर देगी नहीं उपाय बदला देते हैं और क्या होता है करना स्वयं को पड़ता है भूखा व्यक्ति ये कोई बोले भाई ऐसा ऐसा, ऐसा खाओ जितना है तो बोलेगा नहीं अब खाएगा नहीं तो क्या करना उसको पर? भूखा भरेगा वो स्वयं को करना पड़ेगा उपाय बताते हैं सब महापुरुष जो भी होते हैं शास्त्र की दृष्टि से उपाय बता देते हैं।, हैं करना स्वयं को तो इतम विपश्चित सदसद विभज्य इस प्रकार जो विवेकी व्यक्ति को विपक्षित बोलते हैं वो जो विपक्षित माने विद्वान विवेकी सदसद विभज्य सत पदार्थ असत पदार्थ का थका विभाजन करके निज बोध दृष्टिया तत्व निश्चित हाँ अपने ही बोध दृष्टि के द्वारा ज्ञान दृष्टि बोध दृष्टि मानी ज्ञान दृष्टि स्वयं में ऐसी पैनी दृष्टि लानी जाए ज्ञान दृष्टि उस ज्ञान दृष्टि के द्वारा तत्व माना स्वरूप को जान करके कैसा स्वरूप को जानना तत्व स्वम आत्मानम अखंड बोधम स्वयं अपने स्वरूप है जिसको ढूंढ रहा था वो मई हूँ ऐसा ज्ञान होना चाहिए तो अपना ही स्वरूप ये नहीं कि ढूंढ रहा वह अलग मैं अलग ऐसा नहीं स्वम आत्मानम हमारी जो स्वरूप है वही होता है अखंड बोधम अखंड ज्ञान रूप ज्ञान स्वरूप उस आत्मा को ऐसे आत्म तत्व को निश्चय करके अच्छा यहाँ पर ये आत्मा है बाकी ये अनात्मा है अनात्मा से आत्मा को अलग कर निश्चय करकेमुक्त तेभ्य माने ये जो शब्द स्पर्श रूप रस का जो पुंज है शरीर आदि इनसे अलग हो जाए अलग हो जाए अलग होना माने विचार से अलग हो जाए मैं अलग असंग आत्मा हूं ये अलग है तेभ्यो विमुक्त ये शरीर इंद्रिया आदि जो शब्द स्पर्श रूप रस का पुंज है इनसे पृथक होकर सन स्वयं साम्य थी स्वयं शांत होगा उस काल में आत्मा में पहुंचेगा तो हलचल का नाम निशानी नहीं ये तो बुद्धि के दायरे में यह हाल चल सारा निचले स्थान में हम होते हैं ऊपर स्थान में पहुंच नहीं पाए जिसके कारण बात क्षण क्षण में रुष्ट हो जाते हैं क्षण क्षण में तुष्ट हो जाते हैं ये स्वभाव बना हुआ है अपने स्वभाव में ऐसा नहीं है हमारा स्वरूप ऐसा नहीं कि क्रोध करो अमुख करो ये हो ऐसा नहीं ये तो नीचे मन के धर्म ही जा हमारा जीवन है कहा मन में मन से ऊपर उठ नहीं पा रहे हैं इसलिए परेशानी मन से यदि ऊपर उठे हैं तो परेशानी का नाम निशान ऐसा कहा आगे समाधि का निरूपण करते हैं समाधि कैसा होगा यहाँ के समाधि कैसा है सारे पदार्थों को विलय करके अपने आप को बचाना और उसमें बैठे रहना ये समाधि सारे पदार्थों का विलय कैसा करना ला करके वो जो पेड़ को भी यहां डाल देना आत्मा भीतर है डालना ऐसा बनेगा विचार से विलय करना होगा कार्य का लय कारण में होता है कारण दृष्टि में जब चले जाएंगे आप तो कार्य का विलय हो जाता है जब घट बना हुआ है आपकी मिट्टी दृष्टि हो गई क्या दृष्टि समझा आपने ये मिट्टी है तो घट नाम की चीज नहीं रहा विलय हो गए ऐसा इस ढंग से करना तो कारण कारण कारण करते करते अंतिम कारण आत्मा बनता है तो सबका विलय आत्मा में करके कोई आत्माकार बने रहना इसके नाम है समाधि समाधान्तवाद क्यों में जिसका निधिहासन शब्द से बोलते हैं पहले तो सुना सुनने के बाद कुछ पता लगा आपको जानकारी मिली उसके बाद में मनन किया युक्ति लगाई वहां युक्ति भी अपेक्षा है मनन मन युक्ति तो श्रवण और मनन के बाद में जो एक निष्कर्ष आपके निकला ये ये कहा तात्पर्य ये है अमुक चीजें ऐसा हुआ उसको बनाए रखना माना अन्य वृत्ति आने नहीं देना तो यही तो समाधि है तो समाधि का तो निरूपण आगे चलता है अज्ञान हृदय ग्रंथे निशेष विलय स्दा समाधि निकल्पे नदात्वतात्मदर्शनम अज्ञान हृदय ग्रंथेर ग्रंथे निशेष विलय समाधि यदा दम दर्शनम अंतिम से शुरू करना व्याख्या यदा आत्म अद्वैत आत्मदर्शनम जिस काल में यदा माने जिस काल में अद्वैत आत्मदर्शन आपको होगा वो अद्वैत आत्मदर्शन किससे होगा समाधीना अविकल्प एना समाधि जो निर्विकल्पक समाधि पहले तो समाधि में जाने वाला व्यक्ति सविकल्पक समाधि से आरंभ करता है जाते जाते जाते उसमें इतनी प्रगाढ़ता बढ़ जाती है अपने आप को भूल जाता है ध्यान क्रिया को भूल जाता है केवल ध्येय मात्र रह जाता है उसको निर्विकल्पक समाधि बोलते हैं समाधीना अभिकल्पेना माना निर्विकल्पेना निर्विकल्पक समाधि के द्वारा आत्मा अद्वैत दर्शनम जब आत्मा जो अद्वैत आत्मा का दर्शन होगा दर्शन माने दिखेगा ना साक्षात्कार अनुभूति होगी आपका विषय आत्मा नहीं है यहाँ दर्शन शब्द का अर्थ अनुभूति अनुभव तो होता है जैसे सुख सुख बोलते हैं सुख को देखा आपने कभी किंतु सुख का अनुभव होता है वितरण ऐसे आत्म दर्शन भी वैसे ही अनुभूति में आप अनुभव में माने उसका साधन ये निर्विकल्पक समाधि साधन है निर्विकल्पक समाधि निर्विकल्पक का समाधि कार कार्य केवल एक आत्माकार वृत्ति अन्य वृत्ति न बने हमारे मन में वो आत्माकार वृत्ति यही है निर्विकल्पक समाधि तो उस समाधि के द्वारा यदा अद्वैत आत्म दर्शन जब अद्वैत आत्मा का दर्शन होगा माने साक्षात्कार होगा तब क्या होगा आत्म साक्षात्कार का फल अज्ञान हृदय ग्रंथे निशेष तथा उस काल में ये जो अज्ञान जन्य हृदय ग्रंथि जो थे हृदय ग्रंथि माने क्या होता है माने चढ़ चेतन के जो एक तादाद में उसको हृदय ग्रंथि बोलते हैं। जैसे मैं शरीर हूं ऐसा ये जो मैं शरीर हूं करके हो रहा है मुर्दा को भी ऐसा अभिमान नहीं होता वहां पर चेतन तत्व ने अब केवल जल तत्व आ गया और जिस काल में हम ये शरीर छोड़ के अगला शरीर लेने जाएंगे जहां भी होगा अपने कर्म के अधीन होकर के चल पड़ना होगा तो अंतराल अवस्था होगी जो अगला शरीर मिला नहीं है ये शरीर छूटा हुआ है इस अंतराल अवस्था में जब हम होंगे वहां भी अहम करके नहीं हो पाता तब होता है आत्मा और शरीर का जो संबंध हो गया यही अहम हो रहा है ये यह अहम यहाँ हो रहा है आप हमारे दृष्टि में दो तत्व तो करके ज्ञान नहीं है एक ही मानते हम उनको क्या मान दे पूरा एक जड़ चेतन को एक ही करके चलते हैं हम व्यवहार में यीशु को कहते हैं हृदय ग्रंथि हृदय गांत मानी शरीर आदि के साथ जो चिपटन हमारा है तादात में है मैं एक पुरुष हूं मैं स्त्री हूँ अभिमान है यीशु को कहते हैं जड़ चेतन की ग्रंथी हृदय ग्रंथि कहते हैं यही यही चीज जड़ ग्रंथि हृदय ग्रंथी यही चीज है चेतन और जड़ दोनों एक हो गए क्या हो गए गांठ पढ़ने पर एक होता है ना दो राशि होती है गांठ पढ़ने पर कितना होता है वो एक हो जाता है वैसे यहाँ भी गांठ यही गांठ है देह में जो तादात्म है देह से अपने कोई पृथज नहीं कर पा रहे हैं यही तो तादाद देह का तादाद किसी को गांठ बोलते है चिजड़ ग्रंथि बोलते है जड़ चेतन की ग्रंथी जड़ चेतन की ग्रंथि पड़ी गई तुलिस ने जड़ और चेतन की गांठ पड़ गया है मैंने चेतन और जड़ जड़ है शरीर चेतन आत्मा दोनों के गांठ पड़ गया और क्या होगा कहते यद्यपि मृषा छूटा तक कठिन की अगली कड़ी में कहते हो यद्यपि गांठ है ही नहीं फिर भी वो बड़े मुश्किल से छूटेगा है तो नहीं वास्तव में कहा चेतन आत्मा कहा जड़ शरीर कहा तादाद में होना संभव होगा सूर्य और अधेरे का कभी संबंध होता है क्या सूर्य का और अंधेरे का वैसे ही यहाँ भी है जड़ ये शरीर कहाँ असंग आत्मा कहा होना किंतु संभव तो नहीं फिर भी अज्ञान के कारण हो जाता है रज्जू में सर होना कभी संभव नहीं है किंतु फिर भी हो जाता है अज्ञान के कारण रज्जु में कहा सर्प होना मरुभूमि में जल होना संभव नहीं असंभव है फिर भी बुद्धि तो बनती है अज्ञान की महिमा ऐसी है अज्ञान के कारण मरुभूमि को जल समझता जल होना संभव नहीं है समझता तो है अज्ञान की महिमा है तो यहां भी शरीर के साथ में आत्मा को तो असंग कहां श्रुधि रहे और कहा संबंध होगा शरीर के साथ फिर भी आपको तो अनुभूति है कि एक ही हूं ये अनुभूति हो रही है अज्ञान जब तक रहेगा तब तक यद्यपि मृषा यद्यपि झूठा है कहतेदास जड़ चेतन के ग्रंथि पड़ी गई जड़ और चेतन दोनों के गांठ पड़ गया ग्रंथि बने गांठ मैंने एकता होगी गांठगार एकता किन्तु यद्यपि मिर्सा छूटे तो कठेंगे ये यद्यपि झूठा ही है मिर्जा मैंने झूठा है हो ही नहीं सकता कार्य ऐसा फिर भी इसको छूटना बड़े मुश्किल से छूटना है कितने पापड़ बिलने के बाद में मैं शरीर से अलग हूं बुद्धि तब बनी न जाने कितनी साधना करनी पड़ेगी बाद में पता लगेगा मैं बेकार पागल हो गया था बोलेगा जब आत्मा को समझेगा अपनी स्थिति को समझेगा अलग कर पाएगा कहां फंस गया था कुछ था ऐसी बुद्धि आएगी बाद में जब अपने स्वरूप को पहचाने जब ते मेरे साथ झूठा है ही फिर भी छूटा तक कठिन नहीं छूटने में बड़ी कठिनाई है अहम बुद्धि जाती नहीं सकेंगे कितने भी सुनो सुनाओ हमारी स्थिति ये बनी हुई है न कितने सालों से लगे हैं सुनने में सुनाने में आप वेदांत तो चर्चा ही कर रहे हैं और तो कुछ नहीं कर रहे हैं यहां तक पौराणिक कथा भी नहीं कर रहे हैं जो साकार साकारग्रह को लेकर के चलने वाले हो ग्रंथ यही है सब कोई देवी को लेकर चलता है कोई कृष्ण को कोई राम को कोई कृष्ण को एक लक्ष्य बना करके चलता है वो साकार साकारग्रह को लेकर के चलता है वो वो भी छोड़ा हुआ है केवल वेदांत चिंतन में लगे हैं फिर भी शरीर में अहम बुद्धि जैसा जाना चाहिए गया इतना जरूर होता है एक सामान्य व्यक्ति और एक साधक थोड़ा अंतर होता है साधक के अहम बुद्धि थोड़ा हल्का हो जाता है और उसका प्रबल होता है इतना अंतर होता है साधन में थोड़ा हल्का पना हो जाता है ऐसा है तो ये समाधि न अविकल्पे न यदा अद्वैत आत्मदर्शनम इसको पहले लेना इस कड़ी को जो निर्विकल्पक समाधि के द्वारा माने आत्माकार वृत्ति के द्वारा या निर्विकल्पक समाधि करता अर्था आत्माकार वृत्ति इसके द्वारा यदा अद्वैत आत्मदर्शनम जब अद्वैत आत्मा का दर्शन माने अनुभूति होगी जिस काल में पूर्व वाले को बाद में तड़ा तब अज्ञान हृदय ग्रंथे निश्चेष विलय उसी काल में अज्ञान जन्य जो हृदय ग्रंथी अज्ञान और अज्ञान जन्य जो हृदय ग्रंथी मैंने देहादी में तादाद में एक था उसका निशेष रूप से विलय मैंने आत्माकार वृत्ति में जब चले जाएंगे आप आत्म हो तब ये इधर वाले हट जाएंगे सूर्योदय होने के बाद अंधेरे को भगाने के लिए कुछ प्रयत्न नहीं करना पड़ता तो सूर्योदय से पहले कितने भी प्रयत्न करो अंधेरा जाने वाला नहीं अंधेरा को भगाने का एक ही उपाय है कि सूर्योदय की प्रतीक्षा करो सूर्योदय होगा तो अंधेरा आपने फिर भगाना नहीं पड़ता उसको पहले आप जब करें आज हमें ना कुछ काम करना है अंधेरा जल्दी उजाला हो जाए जल्दी अंधेरा चला जाए उसके लिए जब करने लग जाए भगाने के लिए अंधेरा भागेगा सब करें एक पैर में खड़े हो जाएं अंधेरे को भगाने के लिए नहीं भागेगा चाहे सुहा सुहा अवधि उतरा करते रहे अवधि डालते रहे और अंधेरे को भगाने के लिए नहीं भागेगा बैठेगा कुछ भी करो विष्णु सहस्त्र का पाठ करो बैठ करके अंधेरा भगाने के नहीं भागेगा कुछ भी करो किंतु उसको भागने के एक साधन प्रकाश से भागता है किससे भागता आधेरा है प्रकाश अंधेरा नहीं रहेगा जाएगा फिर कहा जाएगा बताइए वैसे यहां की स्थिति यही है ज्ञान रूपी सूर्य यदि उदय हो जाए आत्माकार वृत्ति बन जाए तब ये देह के तादाद में अपने आप भाग जाए आपको कुछ भी नहीं करना पड़ेगा इसको भगाने के लिए हम ब्रह्मास में इस वृत्ति में अगर चल जा सका तो अहम मनुष्य वृत्ति रहेगी नहीं उस डाल में इसको भगाने की कोई चेष्टा नहीं आपको वृत्ति बदल दो दूसरे तरफ चले जाओ अपने आप बटेगा अगर आत्माकार वृत्ति में पहुंच गया कोई तो वहां देहाकार वृत्ति नहीं होगी ये इसलिए कहा समाधि विकल्पे यदा अद्वैत आत्मदर्शन जब अविकल्प समाधि निर्विकल्पक समाधि ब्रह्माकार वृत्ति उस साधन के द्वारा जब आत्म, अद्वैत आत्मदर्शन आपको होगा आ, आत्माकार वृत्ति में आप पहुंचे तब क्या होगा तदा तब अज्ञान हृदय ग्रंथे निश्चेष अज्ञान और अज्ञान जो हृदय ग्रंथि बने जड़ और चेतन की ग्रंथि माने देहा में एकता तादात्म्य मैं जो आ रहा है ये निशेष रूप से बीज भी, भी चला जाएगा ये बताया यही वो काल समाधिकाल हो तो वो काल कौन सी काल समाधिकाल है अच्छा तो महमिद मिती यम कल्पना बुद्धिदोषा भवती परमात्मन्यद्वये निर्विशेषे प्रलसति सर्व विको विलयनमुपगछे वस्तु तत्वृत्याम द्वतीय कलना बुद्धिदोषा प्रभवती पर निर्विशेषे प्रल समाधावस्य सर्वो विलयन मुपगछेद वस्तु तत्वृत्या जो हमारा ये जो व्यवहार हो रहा है तुम तुम बोलते हैं और अहम मैं तुम मैं ऐसा व्यवहार हो रहा है यहां एक को तुम बोलता है एक को मैं बोलता है ये शरीर को लेकर के व्यवहार होता है ये अहम ऐसा बोलता है एक को तुम कहता है एक को मैं बोलता है तुम, अहम और इदम इदम से ये तुम और अहम से अतिरिक्त तीन ही तो पदार्थ होते हैं एक सामने वाला व्यक्ति है उसको त्वम से बोला और अपने लिए अहम से बोला और बाकी को इदम से बोलेगा इति इम कल्पना ये सारी कल्पना है क्यों बुद्धि दोषात बुद्धि आपकी दुष्ट हो गई बुद्धि के दोष से ये कल्पना होती है तम शब्द का प्रयोग अहम शब्द का प्रयोग और इदम शब्द का प्रयोग माने सामने वाले त्वम का प्रयोग और इधर हम का प्रयोग बाकी में इदम का प्रयोग इदम जगत तीन ही तो शब्द है क्या है और इधम इदम से ये सारा तो ये जो कल्पना हो रही है विभाग करके विभाग व्यवहार में विभाग चल रहा है अभेद आत्मा में विभाग तीन विभाग तो दिखी दिखाई पड़ा क्या क्या तम अहम इदम ये जो विभाग है यद्यपि आत्मा अद्वैत आत्मा में कोई विभाग नहीं है किंतु ये विभाग क्यों हुआ बुद्धि के दोष के कारण ये कल्पना है बुद्धि दोष कहा बुद्धि के दोष जैसे रज्जु में सर्पब बुद्धि होती है वहां क्या हो गया आपके दूसरी इंद्रिय हो गए, बुद्धि में दोष है बुद्धि में गड़बड़ी हो गई तो रज्जू का सर्व समझ रहा समझ रही आपकी बुद्धि वहां तो गड़बड़ी बाहर नहीं है रज्जू कभी सर्व बनना ही नहीं है गड़बड़ी भीतर है बुद्धि में गड़बड़ी है ओ बढ़ रज्जू सर्व बोलने लगे पागल हो गई या बुद्धि उसका अगर बुद्धि सही काम करती तो रज्जू को कभी सर्व न मानती सर्प न तो भयभीत नहीं होती किन्दु भयभीत भी हो जाती बात वो गड़बड़ी कोई रज्जू बिगड़ गया सर्प बन गया ऐसा तो होता नहीं है गड़बड़ी बाहर नहीं है गड़बड़ी भीतर है बुद्धि में गड़बड़ी है तो ये कहते हैं येज भी हो त्वम अहम इदम इति कल्पना इस प्रकार की जो कल्पना होती है भेद बुद्धि होती है तुम मैं ये सर्प यह ऐसा बुद्धिदोषात् प्रभवती बुद्धि के दोष से उत्पन्न होते हैं कल्पना कहा उत्पन्न होते हैं माने तीन चीज पैदा हो गए क्या एक पम व्यवहार में हम प्रयोग करते हैं एक अहम और एक ईदम बुद्धि के गड़बड़ी के कारण पैदा हुए कहाँ पैदा हुए कहते हैं परमात्मा अद्वय निर्विशेष है अधिशान परमात्मा ये है कि कल्पना के पहले एक ही आत्मा ही था वहां वो जो अद्वैय निर्विशेष परमात्मा है उसमें माने कल्पना का अधिष्ठान आत्मा है बुद्धि के गड़बड़ी से आत्मा को आ, था आत्मा किंतु इन रूपे में हम व्यवहार करने लग गए किन रूपों में त्वम अहम इदम जैसे होती है रज्जू हम व्यवहार करते हैं सर्व रूप से अधिष्ठान रज्जू या त्वम इदम अहम जो हम व्यवहार करते हैं इसके अधिष्ठान आत्मा है बुद्धि के गड़बड़ी से आत्मा में ये पैदा होते हैं ये कहा त्वम अहम इदम इतिम कल्पना बुद्धि बुद्धिदोषात परमात्मी अद्वये निर्विशेषे प्रभवती प्रकृष्टे नवती प्रभवती बुद्धि में गड़बड़ी के कारण मान अज्ञान के कारण है अज्ञान के कारण बुद्धि में गड़बड़ी होती है क्या होता है आ, अज्ञान काल में तो बुद्धि में गड़बड़ी होनी है तो बुद्धि के गड़बड़ी के कारण तव अहम इदम इत्यादि कल्पना परमात्मी अद्वे निर्विशेष प्रभवती परमात्मा जो अद्वय निर्विशेष परमात्मा है वहाँ कोई विशेष नहीं न तव है ना अहम है ना इधम है ऐसा में प्रभवती मैंने उत्पन्न होते जाए ये कल्पना हो जाती है समर्थ होती हम कर जाते हैं और आगत प्रबिल समाध अश्य सर्वो विकल्प जो ये विकल्प जो खड़ा कर दिया हमने क्या विकल्प म इधम उसके बाद में बहुत सारे है ये मेरा है ये पर आया है न जाने क्या क्या विकल्प खड़े हो जाएंगे हाँ मेरी गाय मेरी भैंस और विकल्प के ऊपर विकल्प चलता रहेगा लंबा चौड़ा हो जाएगा सारे विकल्प कहते हैं प्रबिल असती समाध अश्य सर्वो विकल्पों उसको क्या होगा सारे ये विकल्प है ना त्वम अहम इधम आदि कहते हैं प्रबिल विघ्न रूप से स्फूर्ति होता है समाधि में जाना है आत्माकार वृत्ति में तो इनके क्या होगा ये विघ्नकारक भिग, होते हैं ये तो अहम इधम आधी समाध हो अश्या, अश्या, सर्वो विकल्प जितने भी विकल्प खड़ा करेगा ये म, मैं हूँ या अमुक है अम समुक है ऐसा, ऐसा ऐसा बोलता रहेगा तो भजन काल में वो सामने हो जाएंगे समाध हो प्रबील सती मान विघ्न रूप है ऐसा होता है विघ्न रूप से यही आएगा भजन होने नहीं देगा जितनी आप कल्पना इधर बढ़ाएंगे उतने भजन काल में विक्षेप कर देगा आख तो बंद कर दिया किंतु वही दिखता रहेगा भीतर हाँ। ये मेरी गाय है तो भजन काल में मरे गाय को घास देना है वो माला हाथ में चल रहा है गाय को घास देना है गाय का दूध निकालना है गाय का गोबर उठाना है ये चलेगा वहाँ बच्चा बीमार है अमुख है समाधि कहाँ लगने देंगे विघ्न रूप से इनकी उपस्थिति होती तो है तुम अहम इधम आदि जो कल्पना जब कर लेता है व्यक्ति अपने में कल्पना करता है बुद्धि दोष तो के कारण बुद्धि खराब हो रखी है कल्पना करने के बाद में सर्वो विकल्पों जो जो विकल्प उसने खड़ा किया था विकल्पों ने विशेष आकार बना लिया उसने जो जो वो क्या करता अश समाध प्रविलती विघ्न रूप है ना स्फूरति विघ्न रूप से स्फुरित होने लग जाते समाधि होने लग फिर कहते विलयन मुबक अच्छेद वस्तु तत्वावध्या कहते हैं देखो वस्तु तत्व के निश्चय करने से जहाँ आप भ्रम होता है कल्पना करते हैं तो वस्तु तो तत्व का निश्चय जब करते हैं तो कल्पित पदार्थ भी की भी निवृत्ति होती है अज्ञान की भी निवृत्ति होती है कल्पित पदार्थ जन्य जो तो दुख होगा वो भी उसकी भी निवृति होती है तीनों देखा है कहाँ रज्जु में सर्प भ्रम काल में अज्ञान रज्जु के अज्ञान होने से सर्व हुआ सर्प होने से भय हो गया किन्तु रज्जु ज्ञान जब होगा बाद में तीनों एक साथ इनकी निवृत्ति होगी इनकी कोई लय भी नहीं बोल सकते वस्तु तो हो तो नाश हो वस्तु ही नहीं क्या नाश होना हो सर पर है ही नहीं क्या मरना हो उसने सर तो हो तो मरे और वो भागता भी नहीं वस्तु होना चाहिए भागने के लिए क्या होता है उसका निवृत्ति बोल देते नाश भी करना बनता नहीं उसका मैंने वस्तु होना चाहिए ना वास्तव में रजु में सर्प है ही नहीं केवल आपकी कल्पना है वो बुद्धि के दोष से बुद्धि गड़बड़ हो गई मुझे शराब पिया हुआ है वोह भी शराब इसलिए वो कुछ को कुछ बोलने लग गई पड़ी है रज्जू बोलने लग गई सर तो वो रज्जू के ज्ञान काल में तीनों की निवृत्ति एक साथ ठीक इसी प्रकार यहाँ भी विलयनम उपगच्छत वस्तु ये सब सबके सब विकल्प जितने भी हैं जो तो समाधि के लिए विग्रहकारक हैं जब हम जगत आदि के चिंतन में लग जायेंगे तो समाधि नहीं होने पानी आत्माकार वृत्ति होना मुश्किल पड़ेगा ये विक्षेप के कारण है ये सर बिलायनम उपगछत वस्तु तत्व अवधिया वस्तु के स्वरूप के निश्चय करने से कल्पना जहां हो रही ना अधिष्ठान वस्तु वस्तु कौन जहां ये कल्पना कल्प, हो रही वहां उसका विचार करने से आत्मा में ही तो ये सारा स्फुरित हो रहा है जगदराज रूप से वस्तु तत्व के अवधति माने निश्चय वस्तु स्वरूप के निश्चय से विलायनम उपगछत सब इनका विलय हो जाता उस काल में सब ना तव बनेगा ना अहम बनेगा जब आत्मा आत्माकार वृत्ति में बैठा है कोई व्यक्ति वास्तव में पहुंचा है वहां ना त्वम ना अहम ना ईदम तीनों नहीं भाषते ये तो हम मन के डायरे में जी रहे हैं आत्मा से नीचे हमारी स्थिति बोलते हैं बात ऊपर की कि हम जीवन हमारा नीचे तब ये त्वम अहम ईदम ये विकल्प खड़े हैं सारे अगर वास्तव में जैसे शास्त्रों में चर्चा है ढंग से अपने जीवन को थोड़ा ऊपर पहुंचाएं माने मन से उठा करके ऊपर पहुंचाए तो ये व्यवहार नहीं होगा उसका आत्माकार वृत्ति जब होती है उस काल में त्वम अहम इधम ऐसा बोलना भदका नहीं है दृष्टान्त इसके लिए सुषुभ की जब गाढ़ निद्रा में हम पहुंचते हैं तो वह व्यवहार करते कि नहीं करते हम त्वम अहम इधम ऐसा होता है कि नहीं होता ये होता कहाँ है जागृत और स्वप्न में होता है कहाँ होता है त्वम अहम इधम व्यवहार कहाँ होता है क्यों वहां पर बुद्धि है हम बुद्धि के घेरे में हैं तो माने हमारा जीवन अंतकरण के घेरे में पड़ा हुआ है ये सारा व्यवहार तभी तक है अंतकरण से जरा ऊपर उठें फिर ये व्यवहार हम उठे हुए नहीं हैं हमारा जीवन नीचे है तब ये व्यवहार ऐसा व्यवहार हो रहा है ये कहा और भी कहेंगे समय हो गया है ओम पूरा मतलब